40वां अध्याय सूर्य रथ तथा द्वादश आदित्यओं के नाम सूर्य के अधिष्ठात्री देवता आदिका वर्ण सूर्य की महिमा सूतजी ने कहा वे सूर्य देव सभी देवों द्वादश आदित्यओं अष्ट वसुओं गंधरों अप्सराओं ग्रामणी सरकों तथा राक्षसों सहित उस रथ पर अधिष्ठित रहते हैं धाता आर्यमा मित्र वर्ण देव स्ट्रांग परजन्य, प्रजन्य भग तस्ता तथा विष्णु ये बारह आदित्य हैं ये क्रमशः वसंत आदि में भान को आपयित करते हैं पुलक पुलह अत्रि वशिष्ठ अंगिरा भृगु भरद्वाज गौतम कश्यप कृत जमदग्नि तथा कौशिक ये ब्रह्मवादी मुनि अनेक प्रकार के छंदों वैदिक मंत्रों के द्वारा क्रमशः सूर्य देव की स्तुति करते हैं रथकृत रथोजा रथचित्र सुवाहुक रथस्तवन वर्ण सुशील सेनजीत प्राख्य अरिष्टनेम रथजित और सत्यजित ये वारह ग्रामणी देवों के देव सूर्य की रश्मियों का संग्रह करते हैं हे विक्रेंद्रम हेत प्रहेत पोरुषे वध सर्प व्याग्र आप वात विद्युत दिवाकर ब्रह्मोपेत और यज्ञोपेत ये बारह सैष्ट राक्षस क्रम से सूर्य के आगे आगे चलते हैं हे दिजों वासुकी, तंकमीर तक्षक सर्पपुंगो इलापत्र संखपाल इरावत भनंजय, महापद्म करकोटक कंबल तथा अस्फटर ये बारह नाग क्रमसः इन सूर्य देव को वहन करते हैं द्वियोत्तमो तुम्बोरु नारद हाहा ओहु विवस्वान उग्रसेन वसुरुचि अरवा चित्रसेन पुरुन्याय, ध्रद्रास्त, तथा सूर्यवर्चा ये बारह सृष्ट गायन करने वाले गंधर्व, क्रमसः खड़ज आज स्वरों के द्वारा विविध प्रकार के गीतों से सूर्य के समीप गान करते रहते हैं। हे दिग्जोत्तमों, अब्सराओं में सृष्ट अब्सरा, कृतुष्ठला, पुंचिक स्थला, सहजन्या, प्रम लोचा, अनुम लोचा, ग्रह पूर्वचित्ति, अन्यां और तिलोत्तमा ये बारह अपसराएँ क्रमशः वसंत आदि ऋतु में विविध तांडव आदि नत्यों के द्वारा इन अव्यय आत्मस्वरूप महान देवता भानु को संतुष्ट करती हैं। इस प्रकार ये देवता क्रमशः दो-दो महीने में वसंत आदि छः ऋतुओं में सूर्य में प्रतिष्ठित रहते हुए तेजो नदी स मुनिगण सयन रचित स्तुतियों से सूर्य की स्तुति करते रहते हैं और अप्सराएं एवं गंधर्व नृत्य तथा गीतों के द्वारा इनकी उपासना करते हैं ग्रामणी यक्ष और भूतगण सूर्य देव से रस्मियों का संग्रह करते हैं। सर्प देवताओं के ईश सूर्य को वहन करते हैं और राक्षस उनके आगे आगे चलते हैं। बालखिल्य नामक मुनिगण सूर्य को आवित्त कर उदयाचल से अस्ताचल तक ले जाते हैं। पूर्व में कहे गए ये द्वादश आदित्त तपते बरसते, प्रकाश करते बहते एवं सिस्ट करते हैं इनका कीर्तन करने पर ये प्राणियों के अशुभ कर्मों को दूर करते हैं ये नित्य कामचारी तथा वायु के समान गति वाले विमान पर सूर्य के साथ अपने अंचरों सहित आकाश में भ्रमण करते हैं ये क्रमशः वर्षा ताप एवं प्रजा को आनंद प्रदान करते हुए प्रलय पर्यंत सभी ये प्रभु सूर्य इन्हीं देवों के वेद्य तप योग और सत्त्व के अनुसार कारी मात्र को ताप देते हैं वे प्रजापति सूर्य दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं ये सूर्य पितरों देवों तथा मनुष्य आदि सभी को सुड़ा आपलाइट करते हैं वेदगुरुओं के आराध्य सनातन नील ग्रीव महादेव साक्षात देव महादेव महेश्वर ही सूर्य के रूप में प्रकाशित होते हैं वेदगुरु लोग आदित्य सूर्य को वेद का विग्रह शरीर ही मानते हैं और यही वेद विग्रह आदित्य देव भगवान परमेश्वरी प्रजापति हैं इतिश्री पूर्व पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व चत्वार इंशोध्याय हैं, इकतालिशवां अध्याय, सूर्य की प्रधान सात रस्मियों के नाम, इनके द्वारा ग्रहों का आप्तयायन, सूर्य की अन्य हजारों नाडियों का वर्णन तथा उनका कार्य, बारह महीने में बारह सूर्यों के नाम तथा छह वर्षों में उनका वर्णन, आठ ग्रहों का वर्णन, सोम के रथ का वर्णन, देवो अमावस्या को चंद्रमा की कला का पान बुध आदि ग्रहों के रथ का वर्णन सूत्र जी बोले इस प्रकार ये महादेव कालात्मक ऐश्वर्य में विग्रह वाले देवादि देव पितामह सूर्य काल का नियमन करते हैं विप्रों सभी लोकों को प्रकाशित करने वाली उनकी जो रश्मियां हैं उनमें भी ग्रहों की योनि रूप सात रश्मियां सुसुन्‍या हरिकेश विश्वकर्मा विश्वगचा संयद वसु अरवा वसु तथा स्वराग ये सात रश्मियां कही गई हैं सुसुन्‍या नामक सूर्य की रश्मि चंद्रमा की चांदनी को पुष्ट करती है यह सुसुन्‍या रश्मि तिरछे रूप से ऊपर को जाने वाली कही गई है हरिकेश नामक जो रश्मि कही गई है वह नक्षत्रों का पोषण करने ग्रह का पोषण करती है विष्फ़ नाम की जो रश्मि है वह नित्य शुक्र ग्रह का पोषण करती है सन्यत दशु नाम से प्रसिद्ध रश्मि मंगल का पोषण करती है और प्रभु सूर्य की अरवा वसु नामक रश्मि वैश्वती का पोषण करती है तथा सातवीं सुरात स्वराद नामक रश्मि सनेश्वर का पोषण करती है इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से सभी नक्षत्र एवं तारे नित्य बढ़ते हैं तथा वृद्धि प्राप्त कर नित्य दूसरों को आपयायित करते हैं द्विलोक एवं पृथ्वी से संबद्ध समस्त तेज समूह और निशा संबंधित तम अन्यकार का नित्य आदान अर्थात् ग्रहण करने के कारण प्रवृत्ति सूर्य को आदित्य कहा जाता है हजारो वे अपनी हजारों नाडियों किरणों द्वारा चारों ओर के नदियों समुद्रों कुपों स्थावर तथा जंगम और नहरों आदि के जल का ग्रहण करते हैं। उनकी हजारों रश्मियां शीत वर्षा एवं उष्णता की सिद्ध करने वाली हैं और उनमें ४०० विचित्र मूर्ति स्वरूपार्ष्मियां वर्षा करती हैं। वंदना याज्या केतन ये अम्रता नाम वाली सभी रश्मियां वर्षा करने वाली हैं, नारी स्वरूपली 300 रश्मियां हिम की सुस्त करती हैं, मेसी, पोसी तथा हलादिनी नाम की रश्मियां हिम की सुस्त करने वाली हैं, ये सभी रश्मियां पीत वर्ण की और चंद्रा नाम वाली हैं, शुक्रा, कुकुब और विश्व वृत्त सभी रश्मियों का न धूप की श्रेष्ठ करने वाली हैं उनके द्वारा वे सूर्य समान रूप से मनुष्यों पितरों तथा देवताओं का पोषण करते हैं वे इन किरणों के माध्यम से मनुष्यों को औषधि के द्वारा पितरों को स्वधा के द्वारा और देवताओं को अमृत के द्वारा इस प्रकार तीनों को तीन पदार्थों द्वारा संतृप्त करते हैं वे सूर्� शरद एवं वर्षा ऋतु में ४०० रस्मियों के द्वारा वर्षा करते हैं तथा हेमंत एवं शशिर ऋतु में ३०० रस्मियों से हिंस प्रदान करते हैं माघ मास में सूर्य का नाम वरुण होता है फाल्गुन में वे पुष्कर कहलाते हैं सूर्य चैत्र मास में अनुष्ठ बैशाख में धाता जेस्त मूल अर्थात जेस्त मास में इ असाध में सविता श्रावण में वृत्रांत तथा भाद्रपद मास में धव कहे जाते हैं यही सूर्य अश्विन में परजन्य कार्तिक में तुष्टा मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में सनातन विष्णु कहलाते हैं वरुण नामक सूर्य की 5000 रश्मियां सूर्य का कार्य संपादित करती हैं इस प्रकार पूषा 6000 अंश देव सत्कर्तु इंद्र 9000 विवश्वांन 10000 और भग 11000 रस्मियों से पालन करते हैं मित्र नामक सूर्य 7000 और तुष्टा 8000 रस्मियों से तपते हैं अर्यमा 10000 रस्मियों से पालन करते हैं और परजन्ने 9000 रस्मियों से ताप प्रदान करते हैं ऋष्ट के सृष्टि करने वाले विष्णु नामक सूर्य 6000 रश्मियों से तपते हैं प्रभु Vasant वसंत ऋतु में कपिल भूरे वर्ण के ग्रीष्म में श्राणके समान वर्षा में श्वेत शरद में पांडूर सफेद मिश्रित पीले रंग के हेमंत में ताबे के समान वर्ण वाले और शिशिर में सूर्य लोहित लाल वर्ण के होते हैं सूर्य और में आधान करते हैं पितरों को सधा और देवताओं को अमरत्व इस प्रकार तीनों को तीन पडार्थ प्रदान करते हैं।